श्री विष्णु विष्णुसहस्रनामस्त्र शांक्यम महेश्वासो महिभर्ता श्रीनिवास सता गतिरानंदो गोविंदो गोविंद पति महेश्वासः महिभर्ता श्रीनिवास सता गतिरानंद गोविंद गोविदति महा निश्वास इसुक्षेपो ये श्वास है जिनका इस्वास अर्थात धनुष महान है वे भगवान महेश्वास है एक मही भरता प्रलय कालीन जल में डूबी हुई पृथ्वी को धारण किया था इसलिए मही भरता है वक्षस्यन पायनी श्रीवसति सह श्रीनिवास है जिनके वक्षस्थल में कभी नष्ट न होने वाली श्री निवास करती है वे भगवान श्री निवास है सताम वैदिका नाम, नाम पुरुषार्थ साधन हेतु सताम गति संतजन अर्थात वैदिक धर्मावलंबी सत्पुरुषों के पुरुषार्थ साधन के हेतु होने से भगवान सताम गति है न ना के नापि प्रादुर्भावेशु निरुद्ध इति इतिरुद्ध प्रादुर्भाव के समय किसी से निरुद्ध नहीं हुए इसलिए अनिरुद्ध हैं सुरानंद यती सुरानंद अर्थात देवताओं को आनंदित करते हैं इसलिए सुरानंद है नष्टा वै धरणीम पूर्व अविंद गुहागता गोविंद इति देवभरभी मोक्षधर्म वचना गोविंद मैंने पूर्व काल में नष्ट हुए पातालगत पृथ्वी को पाया था इसलिए देवताओं ने अपनी वाणी से गोविंद कहकर मेरी स्तुति की इस मोक्ष धर्म के वचनानुसार भगवान गोविंद है अहम किलेन्द्रो देवा तम गवाद्रता गोविंद लोकास्ताष्य भुवि इति हरिवंश में कहा है मैं देवताओं का इंद्र हूं और तुम गौवों के इंद्र हुए हो इसलिए भूमंडल में लोग तुम्हें गोविंद कहकर तुम्हारी सर्वदा स्तुति करेंगे गौरे सा ये ताम च विंदयते भवान गोविंदस्तु तो देव मुनि भी कथ्य ते भवान च हरिवंशे तथा गौ यह वाणी है और आप उसे प्राप्त कराते हैं इसलिए हे देव मुनिजन आपको गोविंद कहते हैं गौरवाणी ताम विंदती गोविंद तेजाम प्रतिशेषण गोविदाम पति ही गौवाणी को कहते हैं उसे जो जानते हैं वे गोविंद कहलाते हैं उनके विशेषतः पति होने के कारण भगवान गोविदाम पति हैं मरीचिदमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिण्यनाभ सुतपनाभ प्रजापति मरीचिदमन हंस सुपर्ण भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपनाभ प्रजापति तेजस्वीना तेजस्वात्त मरीचि तेजस्तेजस्वीनाम भगवत बचनात तेजस्वियों का भी परम तेज होने के कारण मरीचि है भगवान ने कहा है मैं तेजस्वियों का तेज हूँ स्वाधिकारात्माति प्रजा दमयतम शीलमस वैवस्वतादिपेणे दमन अपने अधिकार में प्रमाद करने वाली प्रजा को विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र यम आदि के रूप से दमन करने का भगवान का स्वभाव है इसलिए वे दमन है अहंसात्म भाई संसार भीति हंस पृषोदारादिवाब्दसाधु हंसी गतिशरी स्वीति वा हंस हंस हन्साह शुचि सत् मंत्रवर्णाक अहम सह मैं वह हूँ उस प्रकार तादात्म्य भाव से भावना करने वाले का संसार भय नष्ट कर देते हैं इसलिए भगवान हंस हैं गण में होने के कारण अहम सह के स्थान में हंस प्रयोग सिद्ध होता है अथवा सब शरीरों में हंसी भ जाते हैं इसलिए हंस हैं जैसा कि आकाश में चलने वाले सूर्य इस मंत्रवर्ण से सिद्ध होता है शोभन धर्मात् धर्मरूप पर्णवात्पर्ण द्वा सुपर्ण मंत्रवर्णात शोभनम पर्णम यसेपर्ण पततामस्मि इति ईश्वर वचनात् धर्म और अधर्मरूप सुंदर पंखों के कारण सुवर्ण है जैसा कि मंत्रवर्ण है दो सुपर्ण अर्थात पक्षी हैं अथवा जिनके सुंदर पंख है वह गरुण ही सुपर्ण है भगवान का वचन है पक्षियों में मैं गरुण हूँ भुजे गच्छता ग्छता उत्तमों भुजगोत्तम भुजाओं से चलने वालों में उत्तम होने से भुजगोत्तम है वासुकी आदि भगवान की विभूतियाँ होने के कारण उनका नाम भुजगोत्तम है हिरण्यमिव कल्याणी नाभिरश्येती हिरण्यनाभ हितरम हितरमणीयना हिरण्यनाभ हिरण्यनाभः भगवान की नाभि हिरण्य सुवर्ण के समान कल्याणमयी है इसलिए वे हिरण्यनाभ है अथवा हितकारी और रमणीय नाभि वाले होने से हिण्यनाभ है नारायण रूपेण शोभनम तपस्रती सुतपा मनसियाग्र परमम तप है स्मृत वद्रिकाश्रम में नारायण रूप से सुंदर तप करते हैं इसलिए सुतपा है। इस प्रति कहती है मन और इंद्रियों के एकाग्रता ही परम तप है पद्मीव सुवरतुला नाभिश्येती हृदय पद्मस्य पद्म मध्य प्रकाशना पद्मनाभः पृथोदरादि साधुत्व पद्म के समान सुंदर वर्तूलाकार नाभि होने से अथवा सबके हृदय पद्म की नाभी मध्य में प्रकाशित होने से भगवान पद्मनाभ हैं गण में होने से पद्मनाभि के स्थान में पद्मनाभ प्रयोग शुद्ध समझना चाहिए प्रजा पति ही पिता प्रजापति ही प्रजाओं के पति अर्थात पिता होने से प्रजापति हैं अमृतु सर्वादि सिंह सन्धता सन्धिथि अजो दूर्म सा विश्रुता सुरारीहाम्यु सर्वदि सन्धता सन्धि स्थिर अज दुर्मर्षण शास्ता विश्रुता मृत्युर्विनाशस्तुवासी विद्यते अमृत्यु भगवान में मृत्यु अर्थात विनाश या उसका कारण न होने से वे अमृत्यु हैं प्राणिना कृताकृत सर्व पश्यति स्वाभाविके न बोधे देती सर्वदिक अपने स्वाभाविक ज्ञान से प्राणियों के सब सबकर्म अकर्मादि देखते हैं इसलिए सर्वदिक हैं इनस्ती सिंह पृषोदरादिवाद साधुत्व हिंसन करने के कारण सिंह है पृषोदरादिगण में होने से हिंस के स्थान में सिंह प्रयोग सिद्ध होता है इति नामनाम द्वितीयम शतम विपृतम यहाँ तक सहस्त्र नाम के द्वितीय शतक का विवरण हुआ कर्म कर्मफल पुरुषान सिंधंत इति संधाता पुरुषों को उनके कर्मों के फलों से संयुक्त करते हैं इसलिए संधाता है फल भोगता च सब एवेति संधिमान फलों के भोगने वाले भी वे ही हैं इसलिए संधिमान है सदैक रूपत्वात स्थिर सदा एक रूप होने के कारण स्थिर है अजति गच्छति छिपति इति अजह अज धातु का अर्थ जाना या फेंकना है भगवान भक्तों के हृदयों में जाते और असुरादि दुष्टों को फेंकते हैं इसलिए अज हैं मर्षि सोढ़ुम शक्यते इति दुर्मर्षण दानवादिको से मर्षण अर्थात सहन नहीं किए जा सकते इसलिए भगवान दुर्मर्शन है श्रुति स्मृत्यादि भी सर्व अनुशिष्टि करोती शास्त्रा श्रुति स्मृति आदि से सबका अनुशासन करते हैं इसलिए शास्त्र हैं विशेषेण श्रुतौन सत्य ज्ञानादिलक्षण आत्मा तो विस्तृतात्मा भगवान ने सत्य ज्ञानादिरूप आत्मा का विशेष रूप से श्रवण अर्थात ज्ञान किया है अतः वे विस्तृतात्मा है सुरारी नाम निहंत्रितवाद सुरारी रिहा सुरों अर्थात देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले होने के कारण भगवान सुरा रिहा है गुरर्गुरतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः सत्यपराक्रम निमसष निमस सृग्वी गुरुः गुरुतमः धाम सत्यः सत्य पराक्रमः सत्यपराक्रम निमश अषग्वी वाचस्पतिदारथि सर्विद्यापदेष्टिवादा जनकत्वाद्वा गुरुः सब विद्याओं के उपदेष्टा होने से तथा सबके जन्मदाता होने से गुरु हैं विरिंचादिना ब्रह्म विद्या संप्रदायकवाद गुरुतमः यो ब्रह्मांडम विदधा पूर्वम् इति मंत्रवर्णा ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले होने से गुरुतम है मंत्रवर्ण कहता है जो पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें वेदों का उपदेश करता है धाम ज्योति नारायण परो ज्योति इति मंत्रवर्णात् सर्व कामान आस्पदत्वाद्वा धाम परमं ब्रह्म परमं धाम इति श्रुते हैं धाम ज्योति को कहते हैं मंत्रवर्ण में कहा है नारायण परम ज्योति है अथवा संपूर्ण कामनाओं के आश्रय होने के कारण भगवान धाम है इति श्रुति कहती है परम ब्रह्म और परम धाम है सत्य वचन सत्य धर्म सत्य तस्मा सत्य परम वदी श्रुते सत्य सत्यमित प्राण वै सत्यम तक्यं श्रुते है सत्य भाषणस्व होने से भगवान सत्य है श्रुति कहती है इसीलिए सत्य को परम कहते हैं अथवा सत्य का भी सत्य है इसलिए सत्य है श्रुति कहती है प्राण सत्य है परमात्मा उनका भी सत्य है सत्या हा, पराक्रमो सह, सत्य अवितथ पराक्रमो सत्य यहाक्रम जिनका पराक्रम सत्य अर्थात अमोग है वे भगवान सत्य पराक्रम हैं निमीलते यतो नेत्रे योग निद्रारतः अतो निमिष योग निद्रत भगवान के नेत्र मुदे हुए हैं इसलिए वे निमिष हैं नित्य प्रबुद्धस्वूप अनिमीष मत्स्यतया आत्मूपतया व अनिषा नित्य प्रबुद्धस्वरूप होने के कारण अनिमिष हैं अथवा मत्स्यूप या आत्मरूप होने से अनमीष हैं भूततन्मात्र वैज्ंत्याख्या सृज नित्यम बिभर्ती सृग्वी सर्वदा भूत तन्मात्र रूप माला धारण करते हैं इसलिए सृग्वी है वाचो विद्या पति वाचस्पति सर्वाषया धीर्बुद्धि अस्ेुदारधी वाचस्पतिदारधि धी, नाम वाक अर्थात विद्या के पति होने से वाचस्पति हैं भगवान की बुद्धि सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली है इसलिए वे उदारधी हैं इस प्रकार वाचस्पतिदारधी यह एक नाम है अग्रणिर्ग्रामि श्रीमान्या सहस्रमधा विस्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्रप अग्रणि ग्रामी श्रीमान न्याय नेता समीरण सहस्रमु विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात अग्रम प्रकृष्ट पदम नयती मुमुक्षु नीति अग्रणी ही मुमुक्षों को अग्र अर्थात उत्तम पद पर ले जाते हैं इसलिए अग्रणी है भूत ग्रामस्य नेतृत्वाद ग्रामणी ही ग्राम का नेतृत्व करने के कारण ग्रामणी है श्री कांति श्रीकांति सर्वातिशाइन्यस्त श्रीमान भगवान की श्री अर्थात कांति सबसे बड़ी चढ़ी है इसलिए वे श्रीमान है प्रमाणानुग्राह को भेद कारक को न्याय प्रमाणों का आश्रयभूत अवैध बोधक तर्क न्याय कहलाता है इसलिए भगवान का नाम न्याय है जगद्यंत्र निर्वाह को नेता जगत रूप यंत्र को चलाने वाले होने से हमारे नेता हैं स्वतंत्रूपेण भूतानी चेष्टती थी समीरण श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा कराते हैं इसलिए समीरण हैं सहस्राणी मूर्धानो सी सहस्त्र मूर्धा भगवान के सहस्रमृधा अर्थात सिर हैं इसलिए वे सहस्त्र मूर्धा हैं विश्वस्यात्मा विश्वात्मा विश्व के आत्मा होने से विश्वात्मा है सहस्रण्यक्षिण्य छाणी वा ये स सहस्राक्ष जिनके सहस्रक्षि अर्थात आंखें हैं या सहस्त्र सहस्रक्ष इंद्रियां हैं वे भगवान सहस्राक्षर हैं सहसाणी पादा अस्ेति सहस्रपाद्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपादी श्रुते है भगवान के सहस्रपाद अर्थाच चारण है इसलिए वे सहस्त्रपात हैं श्रुति कहती है पुरुष सहस्त्र शिव सहस्त्र नेत्र और सहस्त्रपाद वाला है आवर्तनो निवृत्तात्मा समृत सम्प्रमर्दन अवर्तको वहि अनो धरणी धर आवर्तन निवृत्तात्मा संवृत सम्प्रमर्दन अह संवर्तक वह अनिल धरणीधर है आवर्ति संसारक्रम शील अस्ेति आवर्तन है संसार चक्र का आवर्तन करने अर्थात घुमाने का भगवान का स्वभाव है इसलिए वे आवर्तन है संसार बंधानिवृत्त आत्मस्वरूप अस्ेतिवृत्तात्मा उनका आत्मा अर्थात स्वरूप संसार बंधन से अर्थात छूटा हुआ है इसलिए वे निवृत्ता आच्छा अविद्या आच्छादन करने वाली अविद्या से समृद्ध अर्थात ढके हुए होने के कारण समृद्ध है सम्यक प्रमर्दयती रुद्र कालाद्यार भी विभूत भीरित सम्प्रमर्दन भगवान अपने रुद्र और काल आदि विभूतियों से सबका सब ओर सब से मर्दन करते हैं इसलिए सम प्रमर्दन है सम्य घनाम सूर्यः सूर्य अहसंवर्धक सम्यक रूप से दिन के प्रवर्तक होने के कारण सूर्य भगवान अहसंवर्धक है हवीर् वह वहनात् वन्नी हवीर का वहन करने के कारण वन्नी है अनिल अनिलयः अनिल अनाद् अनादिवाद अननाद्वा अनादनाल कोई निश्चित निवासस्थान न होने के कारण भगवान अनिल हैं अथवा अनादि होने से अनिल हैं अथवा ग्रहण न करने के कारण या चेष्टा करने से अनिल हैं शेष वराह रूपेण च वराहरूपेण चरणी इति धरणीधर है शेष शेष और दिग्गजादि रूप से अथवा वरारू से पृथ्वी को धारण करते हैं इसलिए धरणी धर्म है